सुने कार्यक्रम हवा महल श्रोताओं हवा महल में आज आपको सुनवाते हैं वीरेंद्र कश्यप की लिखी झलकी नाटक का नाटक निर्देशक है कमल अरे आवाज में करके तो ओ, मैं पहली एंट्री पर थोड़ा नर्वस हो जाता हूँ वरना बंद करो ये सब क्या हो रहा है ये तो आप मुझे वो क्लाइमेक्स के सीन वाले डायलॉग सुनाइए है जी जी अ, अभी सुनाता हूँ थोड़ी देर में बांकेलाल जी ये थोड़ी देर का क्या मतलब हुआ करे सो आज करे करे सो अब पर ले जी जी करे जी लाल वो बात ये कि क्या चल, बात चल। है चल। कमाल है हम्म अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा तो मूड का दौरा पड़ गया होगा जी, आपको जी, कमाल है जी नहीं जी नहीं वो बड़ी देर तक ये आने को थी ये कौन हंसा कौन कौन हंसा कमाल है ये का सीन और आप सब, सब हंस हंस रहे हस रहे हैं बी बी सीरियस प्लीज बी। ये जी जी जी मैं मैं अब बिल्कुल सीरियस हूँ डायरेक्टर साहब तो फिर आइए कमाल है अरे आइए ना आरोप आ, आ आ लीजिए इस खड़िया के निशान से एंट्री और बोलिए डायलॉग जी सुषमा मैं सूर्य का पश्चिम से निकलना देख सकता हूं पर तुम्हारी आंखों से बहता इन खारे आंसूओं का दरिया नहीं देख सकता आई एम सॉरी आई एम सॉरी आई एम सॉरी डॉक्टर साहब पर के बाद मुझे थोड़ा पॉज देना चाहिए था। जी मैं डायलॉग तोड़ना भूल गया माई डियर चंद्रवन जी अगर आपने पर पर से इस डायलॉग को ना तोड़ा तो याद रखिए मेरी कमर टूट जाएगी आ, <laughs> कमाल है देखिए जी। आपको कैसे बोलना चाहिए मैं जरा बोल के आपको बताता हूं जी, जी। <laughs> सुषमा मैं सूर्य का पश्चिम से निकलना देख सकता हूं पर पर, पर सुषमा तुम्हारी आंखों से बहते खारे आंसुओं का दरिया नहीं देख सकता मेरे छोटे से दिल पर आसमानी बिजली ना गिरा हो सुषमा सुषमा आज दिनेश का साया हम लोगों से जुदा हो चुका है दिनेश जु... अभी जिंदा है डायरेक्टर साहब यकीन मानिए मैं अपने माँ बाप का इकलौता हूँ <laughs> <laughs> अरे आप हंसते क्यों हैं? कमाल है दिनेश जी मैं आपसे लाख बार कह चुका हूँ कि ये दिनेश आप नहीं है नहीं है नहीं है ये नाटक का हीरो का नाम है कमाल है आखिर आप कब समझेंगे नाटक तेज होने के बाद <laughs> <laughs> ये कौन बोला किस किस ने अपना मुंह खोला कमाल है माफी चाहता हूँ सर वो बात यू है कि डायरेक्टर साहब झींगामल जी आ रहे हैं झींगामल जी होल्लो <laughs> बल्लो क्या कर रहे हो बाकेलाल जी ए, वो आइए आइए आइए कमल जी आइए अरे ने, ने, ने, तो अरे अरे नहीं नहीं क्यों खड़े होते हो? रहो रहो मैंने तो बस इतना बताओ कि नाटक में प्रोग्रेस क्या हो रही है प्रोग्रेस मैंने ये बताओ कि तमने नाटक का नाम क्या रखा है? जी नाम वो हमें क्या पता बाकेलाल जी नाटक के लेखक तम निर्देशक तम और नाटक के नाम के बारे में तम कह रही हो कि हमें क्या पता <laughs> यही तो कमाल है सेठ जी आप भी चक्कर में पड़ गए ना <laughs> हमें क्या पता यही तो नाटक का नाम है, है? आ, बड़ा हो लुल जुल सा नाम है बात यह है झींग जी ये नाम नाटक के प्लॉट को सूट करता है। हम्म। इस नाटक में मैंने समाज की उन बुराइयों और उन दोषों की तस्वीर खेची है जिन पर बड़े बड़े लीडरों बड़े बड़े विद्वानों की नजर ही नहीं पड़ी है ना कमाल जी लोलो जी कमल जी, जी, जी तो ये बताओ कि नाटक दर्शकों को पसंद तो आवेगा ना अजीब पसंद अजीब बच्चों से लेकर बूढ़े तक को पसंद आएगा बस बस उन बुराइयों और समस्याओं को दूर करना मेरे बस की बात नहीं है इसीलिए नाटक का नाम रखा है हमें क्या पता <laughs> और कमाल की बात तो है कि डायलॉग का एक-एक लफ्ज चुनी रहा है बने ना कुछ बात और <laughs> तो ये समझना तो थारो काम है बाकेलाल जी बस यो ध्यान रखियो के मारे पचास हजार के एक लाख तो बन जाने चाहिए <laughs> मैंने एक बात बताओ वो मिस कल्पना तो अपनो रोल ठीक कर रही हो ना अजय मैं उन्हें कल्पना नहीं भावना कहता हूँ भावना जरा वो डांसेस की रिहर्सल की वजह से वो यहाँ पूरा समय नहीं दे पा रही हैं वो न हिंदुस्तान में उनकी टक्कर की अभिनेत्री है ही नहीं, नहीं। इब तो वो तमने और भी कम समय दे पावेगी क्यों क्यों क्यों क्यों यो? क्यों जी का मल जी कमाल हो जाएगा तब तो बात यू है कि आज से ही कल्पना जी को एक और नाटक में बुक कर लियो है, किसी दीगर कंपनी की तरफ से जी नहीं यही इंटरनेशनल थिएटर कंपनी आपके ड्रामे के साथ साथ दूसरा ड्रामा भी करने जा रही है आपकी कंपनी दूसरा ड्रामा कमाल है जी कमाल है है मेरा दूसरा नाटक हमें पता है, तो मैंने अभी तक पूरा ही नहीं किया और बगैर लिखे उसका निर्देशक होना तो ये तो कमाल हो जाएगा यू ही सब तो मैं थारे नोटिस में लाना चाह रही हूँ क्या क्या मैंने अपनी कंपनी में कलकत्ते के एक नामी ड्रामा प्ले डायरेक्टर के नाम उसका क्या? मिर्जा कातिल पांच हजार रुपए माहवार पर नौकरी पर रख लिया कहता है अब तक सौ नाटक लिख और डायरेक्ट कर चुका अच्छा? <laughs> अरे सुनवाई दिनेश वो म्यूजिक हॉल में एक मौलाना साहब कल्पना जी से डांस की रिहर्सल देख रहे हैं उन्हें यहाँ भेज अभी लीजिए दियोजिए अच्छा फिर ऐसा कीजिए कि आप सब लोग भी बगल वाले कमरे में जाकर अपने अपने पार्ट का रक्टाफिकेशन करिए कमाल है, जाइए जाइए जाइए ये उठा जाइए ना। चलो चलो हाँ जी देखिए सेठ जी मैं इस कंपनी का एक खैर खा डायरेक्टर होने के नाते आपसे यही कहूंगा कि आपने गलत आदमी को नौकर रखा है अरे तम क्यों जलते हो बाकेलाल जी? नहीं वो थारे को तो छह हजार रुपए माहवार दिए जा रहे हैं। बात ये नहीं है बात ये है जीगा जी कि इस मिर्सा कातिल को मैं बचपन से जानता हूँ बचपन से एक जमाने में मैं इसके लिखे हुए ड्रामे में झूठा प्यार मीठी तलवार उर्फ आबेल मुझे मर उस ड्रामे में हीरोइन का रोल कर रहा था वक्त ने ऐसा वही नाटक लिखा था कि दर्शक भड़क उठे फिर जो मेरी धुनाई हुई है सेठ साहब जरा गौर कीजिए महीना भर तक मुझे हल्दी और दूध मिलाकर पीनी पड़ी आये आये अभी जब पुरवाई चलती है ना सेठ जी मेरा जोर जोर दुखता है सेठ जी कई कलाकारों को हाथ पैर तोड़वा दिए सेठ जी खुद भी इन्हीं चक्रों में अपना घर बार बेच दिया और पता नहीं चला और कहा तब भी यह कतल कत्ल होता चला गया आइए आइए मिर्जा साहब बिराजिए बिरा <laughs> शुक्रिया सेठ साहब शुक्रिया आओ, मैं कंपनी के मशहूर डायरेक्टर बाकेलाल जी से परिचय करा दूं जहमत ना उठाइए हम पहले से ही मिले हैं लेकिन हम दोनों को ही एक दूसरे से शिकवे और गिले हैं सेठ झींगामल जी मैं इस शख्स से दिली नफरत करता हूं सेठ झींगाम जी मैं कातिल के सारे तक से डरता हूँ भाई वाह वाह वाह आज तो तुम दोनों दो ने अपने अपने जोहर दिखाए तभी तो कहता हूं सेठ साहब तलवार की म्यान में छुरी नहीं रह सकती छुरी और मेरी सुनिए सेठ जी आके चावल की खिचड़ी नहीं बन सकती अजी मिर्जा साहब फिक्र ना कीजिए आटे की बनेगी रोटियां और चावल अलग से पकेंगे मैं खिचड़ी का टंटा ही नहीं रहने दूंगा। ये ये ये ये ये कैसे हो सकता है साहब यानी कि कमाल है मुझे छुट्टी क्यों नहीं दे देते अरे कैसी बातें करती हो बाकेलाल जी तुमने मिर्जा साहब के साथ थोड़ी काम करना है तुम निश्चिंत होकर अपना नाटक तैयार करो और आप मिर्जा साहब आप बेफिक्र होकर ड्रामे की रिहर्सल करो आप दोनों एक दूसरे से कोई मतलब ना रखो बस ये समझ लो कि कंपटीशन है। देखें कौन दर्शकों को कैसे मोह लेता है लेकिन शेष साहब एक शर्त मेरी भी है वो ये कि हम दोनों में से जिसका भी ड्रामा ज्यादा कामयाब हो उसकी नौकरी बरकरार रहनी चाहिए ठीक है ठीक है तो चाल लो चलो और हाँ, एक बात याद ड्रामे की की कामयाबी नया कदम कदम अखबार के कमेंट्स पर जांची यानी कदम में जिस नाटक ज्यादा तारीफ होगी वही ड्रामा दोनों में उमदा माना जाएगा मंजूर है सेठ साहब मंजूर है दोनों ड्रामे पच्चीस अक्टूबर की शाम को ही होंगे ना जी हाँ जी हाँ चलो आओ चलो चलिए <खेगे> लीजिए बस, बस, तो और, और ये ये ये क्या क्या कमाल है आपने ये पेड़ा तो खाया ही नहीं अरे लीजिए ना ये पेड़ा मैंने खास तौर से आगरे से मंगवाया जी खाइए ना खाइए बस वहां ला जी बस अब तो इतना खा लिया है कि उठा भी नहीं जाता लेकिन आपने मुझे जरूर उठाना है जरा याद रखिएगा मैं चाहता हूं कि मैं उस मिर्जा कातिल से बहुत ऊंचा उठा रहूं उठा रहू आप होने तो दीजिए ड्रामा फिर देखिए किन लफ्जों में आपके प्ले की तारीफ छापूंगा अपने नया कदम में <laughs> बहुत बहुत चुक्रिया, चुक्रिया, चुक्रिया। हाँ ये बीच में अच्छा, अच्छा तो अब इजाजत में कैसे कह दू सेवा राम जी इस नन्हने से दिल ऐसे ऐसे जुलम सहे हैं कि बेचारा उफ भी नहीं कर सकता आपके चले जाने से मेरे गम में इजाफा हो जाएगा हम जी। जी, ये ये आइसक्रीम तो लीजे लीजे। लीजे। तो लीजिए, लीजिए, आप तकलुफ कर रहे हैं क्या साहब हाँ सरकार मेरी तकलुफ मैं तो दो मुख्तलिफ चीजें हैं भला आपसे मेरी साफ गोई थोड़ी छिपी हुई है तभी तो मैंने आपसे कह दिया कि 25 अक्टूबर की शाम आपकी ही बदौलत मेरी जिंदगी की सुबह होगी आप फिकर ना कीजिए मिर्जा साहब 26 तारीख को मेरा अखबार आपकी और आपके ड्रामे की तारीफ से भरा होगा <laughs> अच्छा तो अब इजाजत दें <laughs> कैसे कह दू सेवा राम जी <laughs> आसमान की हाँ ये बीच में में देखने मैं, मैं इस वक्त बहुत जल्दी हूँ तो तो सकूं अरे साहब आप आप ये, ये ये क्या कह रहे हैं सेवा जी क्या कह रहे हैं अरे गजब हो जाएगा अरे हाँ याद आया आप मेरी तरफ से ये नाची <laughs> शुक्रिया बड़ी कीमती तो? लेकिन, लेकिन आप ड्रामा देखने क्यों नहीं आ रहे? अजी, आप क्यों फिक्र करते हैं साहब? आप खुद ही अपने कामे की तारीफ को लेकर एक मजमून लिखी बस छाप दूंगा हुआ कदम में <laughs> किन लफ्जों से आपका शुक्रिया अदा करू सेवा लीजिए मजबून ऐसे आड़े डेढ़े वक्तों के लिए मैंने पहले ही निचोड़ा था वाह वाह वा। अच्छा तो मिर्जा जी विश यू बेस्ट ऑफ लक अब इजाजत दी कैसे कह दूसरे दूर, दूर उस जगह जहां आसमान और जमीन एक दूसरे को चून बांकेलाल जी बांकेलाल जी आइए आइए पत्रकार बहुत है बांकेला जी आइए, आइए, जी, बात ये है कि मुझे एक इंटरव्यू के लिए बाहर जाना है जी ये इसी वक्त ये आप आपके रात के 11 बजे तक लौटना होगा माफ कीजिएगा आपका नाटक नहीं देख पाऊंगा तो मुझ पे बिजली गिर जाएगी अच्छा तो ये ये कैमरा तो तो लेते मेरी ओर से दर्शन ही दुर्लभ हो गए कमाल है यानी लीजिए लीजिए लीजिए धन्यवाद हाँ बाकेला जी मैंने टेलीफोन पर आपसे कहा था ना जी हाँ जी हाँ लाइए मुझे दीजिए मैटर कल के पेपर की सुर्खी यही होगी बड़ी कृपा है सेवा जी बड़ी कृपा है ये लीजिए ये लीजिए मैंने दरअसल मिर्जा का के नाटक की बुराइयों पर एक मजबून तैयार किया है आप मेरे नाटक की जितनी चाहे तारीफ पर मिर्जा के नाटक के इन दोषों को छापना बहुत जरूरी है आप जरा मेरा गेस्ट देखिए सेठ परसेंट यही दोष होंगे मिर्जा के नाटक में लीजिए लीजिए एहतियात रखिएगा अच्छा जी विश यू बेस्ट ऑफ लक थैंक यू नमस्कार नमस्कार मैं कुछ सुनना नहीं चाह शेट साहब सेठ साहब अगर आप ठंडे दिल से सोचे तो पाएंगे हाथ की कोई खता नहीं सेठ जी अखबार में क्या छपा है कैसे छपा है क्यों छपा है मुझे कुछ पता नहीं अजी मैंने सब बेरा है भला मैं पूछूं जब कल शाम दोनों ड्रामे कैंसल हो गए जा? तो ड्रामे की भलाई बुराई कैसे छप लेक, गई लेक, लेकिन लेकिन शेठ जी आप मेरी भी तो सुनिए सेठ जी शेठ से जी कुछ सेवा राम जी से भी तो पूछिए मिलकर मारी इंटरनेशनल थिएटर कंपनी तो बदनाम कर दिया ये, ये, तो ये थी झलकी नाटक का नाटक लेखक थे वीरेंद्र कश्यप निर्देशक कमल दत्त आकाशवाणी दिल्ली की इस प्रस्तुति के साथ ही अब आज का हवा महल कार्यक्रम समाप्त होता है